बुद्ध की गाथाओं पर छत ओशो के अमृत प्रवचन ऐसो प्रवचन नंबर 109 भाग 2 पुत्रहीन सेठ की मौत इसके पहले कि हम सूत्रों में चलें उन परिस्थितियों को समझ लें जिनमें ये सूत्र बुद्ध ने कहे थे पहला दृश्य श्रावस्ती के एक अपुत्रक सृष्टि के मर जाने के बाद कौशल नरेश ने सात दिन तक उसके धन को गाड़ियों में ढुलवाकर राजमहल में मंगवाया इन सात दिनों तक धन ढुलवाने में वह इस तरह उलझा कि भगवान के पास एक दिन भी न जा सका वैसे साधारणता वह नियम से प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान के दर्शन और सत्संग के लिए आता था जिस दिन धन ढुलवाने का कार्य पूरा हुआ उस दिन उसे भगवान की याद आई सुबह भरी दोपहर में भगवान के पास जा पहुंचा भगवान ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा राजा ने सब समाचार बताए और फिर पूछा भंते एक बात मेरे मन को मथे डालती। उस अपुत्रक सृष्टि के पास इतना धन था कि मुझे सात दिन लग गए गाड़ियों में ढुलवाते ढुलवाते तब मुश्किल उसके धन को राजमहल ला पाया फिर भी वह रूखा सूखा खाता था फटा पुराना पहनता था और टूटे हुए जराजीण रथों पर चलता था इसे सुनकर भगवान ने कहा महाराज वह पूर्व काल में तगर सिखी बुद्ध को दान दिया था दान तो कुछ बड़ा नहीं दिया था बड़े दान देने की उसकी क्षमता नहीं थी दान तो बड़ा छुद्र दिया था लेकिन छुद्र दान का विराट परिणाम हुआ उस दान के फल स्वरूप उसे इतनी धन संपत्ति इस जीवन में मिली दान तो उसने थोड़ा ही दिया था पर दान देकर पीछे पछताया बहुत था कि यह भी क्या भूल कर ली यह भी किन बातों में आ गया उस पछतावे के कारण उसका मन अच्छा खाने पहनने में नहीं लगता था वो पछतावा पीछा कर रहा था उस पछतावे के कारण रुपया हाथ से छोड़ने की उसकी क्षमता ही विलीन हो गई थी दान देना तो दूर अपने उपयोग के लिए भी धन को व्यय करने की उसकी क्षमता खो गई थी उस दान को देने से दो परिणाम हुए थे एक परिणाम हुआ था इदिया तो बहुत उसके उत्तर में मिला और दे के पछताया बहुत तो उसका जीवन अत्यंत कृपणता से भर गया इतना कि खुद भी खा भी नहीं सकता था कपड़े नहीं पहन सकता था महाकंजूस हो गया पछतावे के कारण इसने संपत्ति के लिए ही अपने भाई के मरने पर उसके इकलौते बेटे को भी जंगल में ले जाकर मार डाला था जिसके फलस्वरूप उसे स्वयं संतान पैदा नहीं हुई उसके बांझ रह जाने का यही मूल कारण था इस समय मरकर वह महाव नरक में उत्पन्न हुआ है क्योंकि पुराना किया हुआ पुण्य समाप्त हो गया है और उसने कोई नया पुण्य किया नहीं राजा ने भगवान की बात सुनकर बनते उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए भी न दान दिया न धर्म श्रवण किया न अपनी संपत्ति का कोई सदुपयोग किया कोई पुण्य ना कमाया और सब छोड़ के अंतता मर ही गया सा हसे और बोले ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती तब उन्होंने यह गाथा कही हनंती बोगा दुमेधम नो चेपारग वेसिनो भोग लणहाय दुमेदो हंति अन्य व अत्यनम संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट कर डालते हैं भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराए की तरह अपना ही घात करता है सूत्र के पहले इस घटना को ठीक ठीक विश्लिष्ट करके समझ लें। पहली तो बात श्रावस्ती के एक अपुत्रक सृष्टि के मर जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है जिनके पास धन है उनको पुत्र नहीं होते जिनके पास धन है उनको संतान नहीं होती अक्सर ऐसा होता है कि धनी आदमियों को गोद लेने पड़ते बैठे यह सारी दुनिया में ऐसा है गरीबों के घर गर खूब बेटे बेटियां पैदा हो जाते, अमीरों के घर कुछ चूक हो जाती इस चूक के पीछे जरूर कुछ मनोविज्ञान होगा मेरे देखे मनोविज्ञान यही है कि धनी आदमी में प्रेम नहीं होता असल में धन को कमाने में उसको अपने प्रेम को बिल्कुल नष्ट कर देना होता है प्रेमी धन कमा नहीं सकता है कमा भी ले तो बचा नहीं सकता एक तो कमाना मुश्किल होगा प्रेमी को क्योंकि उसे हजार करुणाएं आएंगी। वो किसी की छाती में छुरा नहीं भोंक सकेगा और किसी की जेब भी नहीं काट सकेगा किसी से ज्यादा भी नहीं ले सकेगा डांडी भी नहीं मार सकेगा धोखा भी नहीं कर सकेगा जालसाजी भी नहीं कर सकेगा जिसके हृदय में प्रेम है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रोटी रोजी कमा ले बस बहुत उतना भी हो जाए तो बहुत धन इकट्ठा करने के लिए तो हिंसा होनी चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए तो कठोरता होनी चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए तो छाती में हृदय नहीं पत्थर होना चाहिए तभी धन इकट्ठा होता है तो धन प्रेम की हत्या पर इकट्ठा होता है और जिसके प्रेम की हत्या हो जाती वह बांझ हो जाता वह सब अर्थों में बांझ हो जाता उसके जीवन में फूल लगते ही नहीं संतति तो फूल है जैसे वृक्ष में फूल लगते फल लगते लेकिन अगर वृक्ष में रसधार बहनी बंद हो जाए तो फिर फूल भी नहीं लगेंगे फल भी नहीं लगेंगे संतति तो फल और फूल है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रेम की धारा बहती रहे तो ही लग सकते इसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है जितना ज्यादा धनी उतना ही प्रेम में दीन हो जाता है अक्सर तुम गरीबों को प्रेम से भरा हुआ पाओगे अमीरों को प्रेम से रिक्त पाओगे यह आकस्मिक नहीं है बात उल्टी है तुम सोचते हो गरीब आदमी प्रेमी है असल बात यह है कि प्रेमी आदमी गरीब रह जाता बात उल्टी है तुम सोचते हो अमीरों में प्रेम क्यों नहीं तुम समझे ही नहीं प्रेम होता तो वह अमीर कैसे होते अमीर होना कठिन हो जाता प्रेम को तो मार के चलना पड़ा प्रेम को तो काट देना पड़ा प्रेम को तो गड़ा देना पड़ा जमीन में जिस दिन उन्होंने अमीर होना चाहा, जिस दिन अमीर होने की आकांक्षा जगी, उसी दिन प्रेम की हत्या हो गई प्रेम की लाश पर ही अमीरी के महल खड़े हो सकते नहीं तो नहीं खड़े हो सकते प्रेम से कीमत चुकानी पड़ती है और प्रेम तुम्हारी आत्मा की सुगंध आत्मा की सुगंध खो जाती है और तुम्हारी देह धन से गिर जाती है तुम्हारे पास जड़ वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं और तुम्हारा जीवन स्रोत सूखता चला जाता है इसलिए अमीर से ज्यादा गरीब आदमी तुम न पाओगे उसकी गरीबी भीतरी है उसके भीतर सब सूख गया उसके भीतर कोई रस नहीं बहता उसका जीवन बिल्कुल मरुस्थल जैसा है वहां कोई हरियाली नहीं कोई पक्षी गीत नहीं गाते कोई मोर नहीं नाचते कोई बांसुरी नहीं बसती कोई रास नहीं होता सुख गई इस जीवन चेतना में ही संतति के फल लगने कठिन हो जाते श्रावस्ती के एक अपुत्र श्रेष्ठी के मर जाने के बाद और था कोई बेटा नहीं था उसका और मर गया तो सारा धन राजा के घर चला जाएगा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 न कभी ठीक से खाया न कभी ठीक रथों में चला यह धनी आदमी बुद्ध इसके पास ही विहार करते कभी सत्संग को नहीं गया इस धन में से कुछ बुद्ध के विराट काम में लगा देता यह भी नहीं किया और अब मर गया और अब सब यहीं पड़ा रह गया यह दूसरे के संबंध में तो सोच रहा अपने संबंध में नहीं सोच रहा ये दूसरे का धन अपने घर बुलवा रहा है सात दिन तक ये बुद्ध को भूल गया ये सात दिन इसे बुद्ध की याद ही ना आई साफ है बात कि बुद्ध की याद भी तभी आती जब फुर्सत हो जब और कोई काम ना हो बुद्ध इसकी जीवन सूची में प्रथम नहीं है प्रथम धन ही है जब सब तरह राहत होती है और कोई काम नहीं होता तब सोचता है बैठे ठाले क्या करना चलो सत्संग कराए सत्संग पर इसका जीवन दांव पर नहीं लगा है ये सात दिन दूसरे का धन अपने घर लाने में खड़ा रहा होगा वह, कि कहीं कोई और ना ले जाए कहीं धन यहां वहां ना बिखर जाए कहीं लाने वाले नौकर चाकर कुछ ना लूट ले कहीं कुछ बैलगाड़ियां महल की तरफ ना आके किसी और तरफ ना मुड़ जाएं यह खड़ा रहा होगा संभावना यही है कि बैलगाड़ियों के साथ साथ धनी के घर से राजमहल आया होगा भूल ही गया बुद्ध को और ध्यान रखना अगर बुद्ध प्रथम नहीं है तुम्हारी जीवन सूची में तो है ही नहीं अगर धर्म प्रथम नहीं है तुम्हारी जीवन सूची में तो है ही नहीं परमात्मा को तो सभी ने जीवन सूची के अंत में रख दिया है लोग कहते हैं धन कमा ले पहले पद कमा ले पहले बेटे की शादी कर लें बच्चे बड़े हो जाएं, घर सब संभल जाए फिर फिर प्रभु भजन में लगेंगे अंतिम और ना कभी घर संभलता पूरा क्योंकि एक समस्या से दूसरी उठती चली जाती है बच्चों का विवाह हो जाता तो उनके बच्चे खड़े हो जाते अब इन बच्चों का विवाह करना है अब इनकी चिंता पकड़ने लगती यहां उलझने कभी समाप्त थोड़ी होती जिंदगी में कभी ऐसा थोड़ी होता जैसा फिल्मों में होता दी एंड यहां कभी ऐसा होते नहीं कि खत्म हो गई कहानी इतिश्री नहीं यहां तो जिंदगी चलती चले तुम खत्म हो जाओगे जिंदगी चलती चली जाती तुम कई बार खत्म हो गए और जिंदगी चलती रही जिंदगी कभी खत्म नहीं होती व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं और जिंदगी बहती रहती इसलिए तुम यह मत सोचना कि जिंदगी की धारा जब रुक जाएगी सब चिंताओं से मुक्त हुए सब समस्याएं हल हो गई सब हिसाब किताब पूरा हो गया फिर बैठ के हरिभजन करेंगे फिर तुम ना करोगे तुम्हारी लाश चलेगी दूसरे लोग हरिभजन करेंगे राम नाम सत्य दूसरे लोग भजन करेंगे वो भी तुम्हारे लिए बेचारा खुद तो नहीं कर पाया अब इसको मरघट पहुंचाते तक तो कर दो हालांकि अब लाश ही पड़ी वहां कोई सुनने वाला भी नहीं तुम तो गंगा नहीं जा पाते जब मर रहे होगे तो दूसरे बोतलों में बंद गंगा जल तुम्हारे मुंह में डाल देंगे तुम घटक भी ना पाओगे आधा तो बाहर ही बह जाएगा अब तो घटकने की भी क्षमता नहीं रहेगी तुम मर रहे हो तुम्हारा होश खो रहा है और लोग तुम्हारे कान में भगवान का नाम लेंगे या नमोकार मंत्र पढ़ेंगे या भक्ताम्बर स्त्रोत या गीता पाठ या वेद की रिचाएं वो मर रहा है आदमी उसे अब तब कुछ सुनाई नहीं पड़ता जिंदगी भर ये सोचता था कि कभी सब निश्चिंत हो जाऊंगा तो बैठ के प्रभु का स्मरण कर लूंगा मगर ये हो नहीं पाता प्रभु स्मरण करना हो तो अभी या कभी नहीं यही क्षण एक क्षण के लिए भी टालना मत क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं कौन जाने दूसरे क्षण मौत आती हो राम नाम सत्य हो जाए इसके पहले तुम राम नाम को सत्य कर लो अपने जीवन में ये कौशल नरेश धन ढोने में भूल गया बुद्ध को हालांकि ये बड़े मजे की बात है और यह सबके जीवन में होता है दूसरे के आंख में तो अगर जरा सा कूड़ा करकट पड़ा हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ और अपनी आंख में पहाड़ भी पड़ा हो तो कूड़ा करकट भी नहीं मालूम होता हम दूसरे के संबंध में निर्णय लेने में बड़े कुशल हैं हम अपने को बचाए ही चले जाते हम कभी नहीं सोचते अपने संबंध में धन ढोते वक्त इसने यह ना सोचा कि सात दिन हो गए मैं रोज सुबह जाता था बुद्ध के प्रवचन सुनने रोज सत्संग करने दर्शन करने सात दिन में फुर्सत ना मिली धन में ऐसा उलझा और दूसरे का धन अपना भी नहीं और यह भी देख रहा है कि दूसरा मर गया सब छोड़ के ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा मगर वो सवाल नहीं वो सवाल उठता ही नहीं बुद्धिमान जिंदगी के सब सवालों को अपनी तरफ मोड़ देता और बुद्धू सदा दूसरों की तरफ मोड़े रखता आदमी अगर थोड़ा बुद्धिमान होता तो बजाय बैलगाड़ियों को राजमहल ले जाने के बैलगाड़ियों को वहीं छोड़ता राजमहल छोड़ता जाके बुद्ध से कहता कि आ गया शरण में बुद्धम शरणम गच्छा अब कहीं ना जाऊंगा देख लिया एक आदमी इतना धन छोड़कर मर गया किसी काम नहीं पड़ा और जब मर गया तो एक कौड़ी साथ ना ले जा सका मैं क्या ले जाऊंगा मेरी भी मौत करीब आती उस अपुत्र श्रेष्ठी की मृत्यु में अपनी मौत दिख गई होती उस अपुत्रक सृष्टि की व्यर्थ जीवनधारा में अपने जीवन की व्यर्थता दिख गई होती क्रांति घट जाती लेकिन सात दिन तो याद भी ना आई बुद्ध की हां कई बार ये सवाल उठा कि ये भी कैसा आदमी था सब पड़ा रह गया आखिर अरे भोग लेता कुछ उपयोग कर लेता अब सब दूसरे ले जा रहे हैं और इस कौशल नरेश को ख्याल ही नहीं कैसे तुम मरोगे और इसी तरह दूसरे ले जाएंगे कोई इकट्ठा करता है कोई ले जाता जो ले जाता है वो भी इकट्ठा कर रहा है वो भी मरेगा फिर कोई ले जाएगा धन यहीं का यहीं पड़ा रहता हम आते और चले जाते न कोई धन लेके आता न कोई लेके जाता जिसको ये दिखाई पड़ जाता है उसके जीवन में बड़े अर्थ बड़ी भावभंगिमाओं में रूपांतरण हो जाते नए अर्थ आ जाते तब दान की संभावना जो है ही नहीं मेरा उसको पकड़ना क्या है जिसको मुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा उसको फिर मौज से ही क्यों ना दे देना मजे से क्यों ना दे देना जो दूसरे के हाथ लगने ही वाला है उसे अपने ही हाथ से देने का मौका क्यों चूक जाना और फिर पता नहीं किसके हाथ लगेगा अब सोचना यह श्रेष्ठ मरा यह चाहता तो बुद्ध को भी दे सकता था लेकिन अब राजा के हाथ लगा शायद इसी राजा से चुराया होगा टैक्स में इत्यादि में इसी राजा से बचाया होगा उसी के हाथ लग गया यह दान भी हो सकता था उस गांव में गरीब भी थे बहुत उनको दे गया होता उस गांव में बीमार भी थे बहुत उनकी औषधि का इंतजाम कर गया होता लेकिन कुछ भी ना कर पाया अपने लिए ही नहीं कर पाया तो दूसरे के लिए क्या करेगा इसलिए तुमसे एक बात और इस संदर्भ में कह दू जब मैं कहता हूं प्रेम करो तो कभी भूल गए ये मत समझना कि मैं कहता हूं अपने से प्रेम नहीं करो जो अपने से करता है प्रेम वही दूसरे से कर सकता है ये सृष्टि खुद ही ठीक से खाया पिया नहीं इसको गरीब को भूखा मरते देख के दया नहीं आ सकती कैसे आएगी ये खुद ही गरीब की तरह रह रहा है ये कहेगा इसमें क्या खास बात हम भी ऐसी रूखा सूखा खाते तो धन का क्या करोगे धन हमारे पास फिर भी हम रूखा सूखा खाते और तुम भी रूखा सूखा खाते हो धन तुम्हारे पास नहीं धन की जरूरत क्या है हम भी देखो इस तरह के फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तुम पहनो तो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी कर दी कि तुम बड़े शहीद हो गए हमारी बैलगाड़ी देखो यह भी टूटी फूटी तुम्हारी भी टूटी फूटी हम तुम ही जैसे धन के होने ना होने से क्या जरूरत है जो आदमी स्वयं ठीक से नहीं खाया वह किसी की भूख नहीं समझ सकेगा आम तौर से तुम उल्टा तर्क सोचते हो तुम आ, आम तौर से सोचते हो जिस आदमी ने दुख देखा वो दूसरे के दुख समझ सकेगा गलत बात है क्योंकि जिसने खुद दुख देखा वो दुख के कारण जड़ हो जाता वो दूसरे का दुख नहीं देख पाता जिसने सुख देखा वो दूसरे का दुख देख पाता है, सुख के कारण तुलना पैदा होती गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के प्रति कोई दया नहीं कर पाता तुमने किसी भिकमंगे को किसी भिकमंगे के प्रति दया करते कभी देखा भिक्मंगा छीन लेगा दूसरे भिक्मंगे से भिक्मंगों के भी अपने दादा होते उनके भी गुरु होते भिक्मंगा छीन लेगा दूसरे भिक्मंगे से लेकिन भिक्मंगों ने कभी दान नहीं दिया है अगर गरीबी और दुख का अनुभव दया लाता होता तो भिक्मंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु होते वो सबसे ज्यादा कठोर मेरी समझ और है जिन्होंने जाना उनकी भी समझ और है उनकी समझ यह है कि तुम जितने सुख में जियोगे उतना ही तुम अनुभव कर पाओगे कि लोग कितने दुखी इसलिए मैं सुख का विरोधी नहीं हूं मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम सब बांट के और दुखी हो जाओ मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम जाके फकीर हो जाओ मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम दीनहीन होकर हो भटकने लगो मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि तुम अपने को प्रेम करो अपने को प्रेम किया उसी प्रेम से तुम दूसरे को प्रेम करने में धीरे धीरे सफल हो पाओगे जिसने अपने को प्रेम नहीं किया उसने कभी किसी को प्रेम नहीं किया इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्मा जो कहते हैं वह मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं तुम्हारे तथाकथित महात्मा यह कहते हैं अपने प्रति कठोर रहो और दूसरे के प्रति दयावान महात्मा गांधी का एक सूत्र यह भी था अपने प्रति कठोर और दूसरे के प्रति दयावान लेकिन जो अपने प्रति कठोर है वह कभी दूसरे के प्रति दयावान नहीं हो सकता जो अपना ना हुआ वो किसका हो सकेगा जो अपने प्रति कठोर है वो दूसरे के प्रति भी भयंकर रूप से कठोर होगा उदाहरण के लिए गांधी ने ब्रह्मचरी का व्रत ले लिया वो व्रत था ब्रह्मचरी नहीं था जबरदस्ती थी थोप दिया अपने ऊपर जिस दिन उन्होंने ब्रह्मचर्य अपने ऊपर थोपा और कठोर हो गए उसी दिन से वह दूसरों के प्रति दया हो गए वह अपने बेटों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि बेटे किसी के प्रेम में पड़े वो बिल्कुल जासूसी रखते थे अपने आश्रम में कि कोई किसी के प्रेम में ना पड़ जाए वो जो भी प्रेम में पड़ जाए उसको क्षमा नहीं कर पाते थे जिसने अपने जीवन को जबरदस्ती ब्रह्मचर्य में बांध लिया अब वो दूसरों के साथ भी वही जबरदस्ती करेगा गांधी के सेक्रेटरी किसी के प्रेम में पड़ गए तो सेक्रेटरी को निकाल के आश्रम से बाहर कर दिया अगर कोई दो व्यक्ति गांधी के आश्रम में प्रेम में पड़ जाते और विवाह करना चाहते तो गांधी सब तरह की बाधा डालते थे पहली तो बाधा ये डालते थे वो कहते थे कि दो साल ब्रह्मचर्य से रहो और एक दूसरे को देखो भी मत चिट्ठी पत्री भी मत लिखो फिर उसके बाद भी अगर प्रेम बचेगा तो सोचेंगे असहाय कमजोर आदमी से किस तरह की अपेक्षाएं और दो साल में यह आदमी सब तरह से अपने को दबाएगा रोकेगा कठोर हो जाएगा शायद इसके भीतर जो प्रेम का अंकुर निकला था ताजा कोमल वो मर ही जाएगा दो साल बाद ये भी सोचेगा कि कहां झंझट में पड़ना अब तो अंकुर भी मर चुका अब महात्मा ही क्यों ना बन जाओ गांधी स्वयं के भोजन के प्रति अति कठोर थे इसलिए दूसरों के भोजन के प्रति भी अति कठोर थे अपने प्रति कठोर थे तो दूसरे के प्रति कठोर थे तुम्हारे महात्मा इसलिए तो तुम्हारे प्रति बहुत कठोर हैं क्योंकि अपने प्रति बहुत कठोर हैं। तुम्हारे महात्मा अगर तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं कि तुम पापी हो तो कुछ आश्चर्य नहीं क्योंकि वो देखते हैं हम उपवास कर रहे हैं तुम मजे से भोजन कर रहे हम शरीर सुखा रहे हैं और तुम्हारा शरीर भरा पूरा और हम नंगे बैठे और तुम सुंदर कपड़े पहने बैठे आ, हमारे पास कुछ भी नहीं तुम्हारे पास सब है तुम महापापी हो इसलिए तुम्हारे महात्माओं की अंगुली तुम्हें महापापी सिद्ध करती रहती और तुम्हारे महात्मा बैठे बैठे मजा किस बात का लेते एक ही बात का कि सब सड़ेंगे नरक में सिवाय उनके और सब नरक जा रहे हैं इस राहत मिलती मन को बड़ी कि ठीक है आज भोग लो कल तो नरक में सड़ोगे तभी याद आएगी कि महात्मा ने कितना चेताया था फिर भी नहीं चेते हम ऊपर बैठेंगे स्वर्ग में तुम नरक में सड़ोगे तब तुम जानोगे असली बात तब राज तुम्हें पता चलेगा लेकिन जो आदमी दूसरों को नरक में सड़ा रहा है ये उनके पहले नरक पहुंच जाएगा तुमको महात्मा जी तुम्हारे अगुआ की तरह मिलेंगे मार्गदर्शन करते हुए मिलेंगे नरक के रास्ते पर यहां भी तुम्हारे अगुआ है वहां भी तुम्हारे अगुआ होंगे भेद नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो आदमी कठोर है वो स्वर्ग नहीं जा सकता जो आदमी कठोर है वो सुख की उमंग से ही नहीं भर सकता और जो आदमी अपने प्रति कठोर है वो सबके प्रति कठोर हो जाता तुम देखते हो अडोल फिटलर में महात्मा गांधी में बहुत फर्क नहीं अडोल फिटलर भी अपने प्रति उतने ही कठोर था जितना महात्मा गांधी हिंदुस्तान में होता तो हम कहते महात्मा हिटलर शाकाहारी था कभी मांसाहार नहीं किया ब्रह्म मुहूर्त में उठता था याद रखना बिल्कुल हिंदू था सूरज उगाए कभी नहीं सोया उसके बाद सूरज उगने के पहले उठाता न चाय पीता था न सिगरेट पीता था न शराब पीता था और महात्मा में क्या गुण होने चाहिए मगर यह दुष्ट आदमी सारी दुनिया को भयंकर विनाश में ले गया इसकी कठोरता था यह अपने पर कठोर था इसने पूरी जर्मन जाति को सेना स्थल में बदल दिया इसने प्रत्येक जर्मन को कठोर बना दिया यह कठोर बनने की तरकीब मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यह दो चार सिगरेट पी लेता तो कुछ हर्जा नहीं था लाभ भी होता दुनिया को यह अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता और थोड़ी मूढ़ताएं कर लेता तो लाभ भी होता दुनिया को एक आध दो बच्चे इसको पैदा हो जाते और ये ब्रह्मचारी ही न रहता तो शायद इसके जीवन में थोड़ी सरसता आ जाती तो शायद दूसरों के बच्चे हैं और उन पर तो बम गिराना कठिन हो जाता कि दूसरे लोग भी प्रेम करते हैं कि उनकी भी प्रेम की आकांक्षाएं हैं उनको मारना कठिन हो जाता लेकिन ये कठोर महात्मा था ये महात्मा दुनिया को महायुद्ध में ले गया दुनिया महात्माओं से बुरी तरह पीड़ित रही कारण वे अपने को ही प्रेम करने में असमर्थ हैं दूसरे को प्रेम ना कर सकेंगे वे अपने को सताने में कुशल हैं वे दूसरों को भी सताने के मौके खोजते रहेंगे